पनकार। आज की फनकार लेकर आई हूँ मैं आपकी रेडियो सकी से की ममता सिंह कितनी शीरी है ये आवाज़ कितना जादू है इस अदायगी में आइए सलाम करें गायिका सुधा मल्होत्रा की प्रतिभा को तो सुधा मल्होत्रा का जन्म तीस नवम्बर सन 1936 को दिल्ली में हुआ था बचपन बीता लाहौर भोपाल और फिरोजपुर में लाहौर में अपने बचपन के दिनों में एक बाल गायिका के रूप में सुधा ने बड़ी ख्याति अर्जित की सुधा जी के घर पर हमने लगाया टेलीफोन और सुधा जी होते लगाने लगी बचपन की यादों में से मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि मैंने बोलना बाद में सीखा गाना पहले सीखा अच्छा <laughs> पहले मैं गाती थी फिर बाद में बोलना शुरू किया अच्छा मतलब आपका जन्म गाने से ही हुआ ऐसा लगता है मुझे भगवान के पास है अच्छा उस घटना के बारे में कुछ बताइए जब आपने फिरोजपुर में रेड क्रॉस के एक कार्यक्रम में गाया था देखिए मुझे ज्यादा तो इतना याद नहीं क्योंकि मैं इतनी छोटी सी थी लेकिन मुझे इतना थोड़ा सा याद है की ओपन स्टेज था एंड देवर थाउजेंड ऑफ पीपल और मुझे उन्होंने स्टेज के ऊपर एक टेबल रख के उसके ऊपर बिठाया था अच्छा। कि मुझे लोग देख नहीं सकते थे और मेरे फोटो से मुझे याद आता है मेरे पिताजी बताते थे कि मैं ऐसे रिंगल्थ में और चूड़ीदार में और छुप जैसे बच्चों को सब करते हैं ऐसे करके मुझे बिठाया था और मैंने गुलाम हैदर साहब के ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना गाया था और उसके बाद उन्होंने बहुत ही खुश होकर प्रोडिक्ट किया था कि ये बच्चा तुम तो बच्ची बहुत अच्छा आगे जाएगी अच्छा ये बताइए कि जब आज उन फोटोग्राफ्स को आप देखती हैं बचपन वाली वाले हाँ। स्टूल लगा के जो जब बैठा तो कैसा लगता है क्या बताऊँ मुझे ऐसा लगता है I I couple of children who I could teach and and all sing like this। <laughs> <laughs> <laughs> में। और क्या बोल सकते हैं? पाँच बरस की उम्र में सुधा मल्होत्रा ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर केंद्र पर गाने लगी ग्यारह बरस की उम्र में उन्होंने पहला फिल्मी गीत गाया था भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालीम सुधा मल्होत्रा ने उस्ताद अब्दुल रहमत खान और पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले से री थी जब एक पार्टी में संगीतकार अनिल विश्वास ने उन्हें खुद सुना और गाने का मौका दिया फिल्म आरजू में। मैं 11 साल की थी जब मैं मुंबई आई थी मेरे छुट्टियों पर मेरे यहां रहते थे और आ, उस जमाने में हमारे फैमिली फ्रेंड थे दादा अनिल दा अनिल विश्वास तो उन्होंने वो मुझे अच्छी तरह से याद है लता जी का गाना बहुत रिहर्फल कर रहे थे पे तो हम लोग गए वहाँ पे मेरी ने थे थे ने सुना मेरी तो मेरी आंटी उनसे कहा तो बहुत अच्छी आवाज है मेरे को चाहिए एक न्यू लड़की अभी आ रही है इस फिल्म गाने के लिए गाना के लिए गाना तो कोई आगरा विश्वविद्यालय से संगीत ऐसी स्नातक हैं। संगीत की उनकी तालीम इतनी गहरी है कि एक दफा फिल्म दीदी के संगीतकार आगे की दास्ता सुनिए में जा रही थी तो एम दत्ता जी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हेल्थ की हो गई थी कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था तो उस टाइम में फिर में, में ने लगा हुआ, तो तो कहा के बना देती हूँ उसके लिए क्यों तो मैंने कहा साहब मैंने कभी नहीं फिल्म में बनाई है मैं कैसे कर सकती हूँ कहें आप ट्राई तो करिए और बस उस दिन रात को मैं गाना घर लेके गई और उसको वहीं पता नहीं कैसे कुछ अगेन गॉड सम चीज मेरे अंदर आई मैंने उसको गाने को नेक्स्ट लेके गई म्यूजिशिय किया और मुकेश को बुला के गवाया सब किया करना तो भी सक्सेसफुल सॉन्ग माइकियर जी और वो गीत था तो मुझे भूल भी जाओगी भूल भी जाओ ये हक है तुमको है मेरी तो मोहब्बत की है तुम छे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी Come on, girl. तैयार किए लोगों ने इतना पसंद किया इस गाने को फिर आप संगीतकार क्यों नहीं बने क्योंकि इसके बाद मैंने फिर शादी क्यूँकी आइए सुधा मल्होत्रा के कुछ महत्वपूर्ण गाने सुन लिए जाएं। सचिन देव वर्मन की ध्वनी फिल्म काला बाजार का ये भजन इस गीत में मिलन हुआ सुधा मल्होत्रा और गीता दत्त की कालजई आवासों का सिर्फ सुधीर श्रोता ही इन आवाजों को अलग अलग पहचान पाते होंगे कैसा रस है इस भजन में फिल्मी दुनिया ने उन्हें बच्चों के गीत और लोरियो तक सीमित कर दिया पर उनके इस तरह की गीत भी किसी ऐसी कम नहीं है जैसी मिठास है उनकी मधुरता शहद जैसी है इसके साथ ही एक मासूमियत अच्छा लगती है उनकी आवाज में क्या खूब खिला है धूल का फूल फिल्म का ही शास्त्रीय गीत के साथ गया गर्लफ्रेंड फिल्म का ये गाना लेकिन शर्मी निगाहे मुझको इजाजत दे तो कहूँ कुछ मेरी बेताब मंगे थोड़ी फ़ुर्सत दे तो कहूँ आज मुझे कुछ कहना है आज मुझे कुछ कहना है ऐसी जूझने का हौसला देता है फिल्म भाई बहन का ये गीत साहिल लुखिया की रचना एम दत्ता की तर्ज हरी ग़ुला मोहम्मद ठीक <laughs> मत कर तुम्हें जादू का खेल है यहाँ से प्रेम लोग चलता ये गीत ये क्या प्रेम रोग में बहुत अच्छा गाना था और उसके पहले आ, कर लो सलामरत हाँ, में बरसात कबाड़ी जरा सब सभी एक से एक अच्छे से आपको इसी गाने को उठा कर सुन लो आपको पसंद आएंगे कश्टी का खाम सफर गर्ल फ्रेंड का ये सब बहुत डिजाइन इमोटिव था जो की हम लोग सुनते हैं और अभी जहाँ भी जाते हैं प्रोग्राम के लिए वो लोग चाहते हैं वही वही गाने में दोबारा गाऊँ तो गाने गाने से अच्छा सुधा जी इन गानों से जुड़ी कोई यादें हैं आपकी जैसे रिकॉर्डिंग के दौरान हम लोग ने इतनी मेहनत करते थे कि उसको रिकॉर्डिंग करते थे पहले स्टूडियो में ओपनिंग के लिए होता था तो, और हमारी एक मिस्टेज से हम लोग को गाना पड़ता था जैसे बरसात की रात की हमारी कवाली थी जो उसके बारे में ये की हम सुबह स्टार्ट किया जैसे आज अगले दिन जाके गिंग में हमारी कवाली खत्म हुई वो जी मैडम की ट्वेंटी फोर आवर्स हम लोगों ने उसके कवाली को एक एक कितने आठ आठ छः आठ आर्टिस्ट सबके अलग अलग करके गाया तो उसमें टाइम लगा तो, तो, तो, तो, बहुत ही प्यार से मुझे सिखाया एंड जैसे कि कि कि जी थे जी कहा कहा मेरे को सुना तो देखिए आप सब कुछ है आपकी आवाज में लेकिन वो जो एक स्टाइल होना चाहिए वो नहीं है मैंने कहा पंजाब स्टाइल सीखिए मैंने कहा अच्छा सा मैंने फिर एक लकी लिए खास साहब तो रहमान खान जी के साथ क्लासिकल सीखा तो उससे बहुत मेरे को एक गायिका है तो गायिका सुधा मल्होत्रा तो दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाती होंगी तो आज, आज आपने कौन कौन से गाने गुनगुनाए जरा हमें आज, आज हाँ। रियाज किया था थोड़ा सा सा <laughs> कौन था? था? किया था राम राम राम हरे हरी इस पे मैं रियाज किया और इससे अपना बड़ा सुंदर लगता है जब इसको के साथ गाते है नी दोस्तों आपकी रेडियो सखी को अचानक एक बात याद आ गई सुधा मल्होत्रा ने कुछ राजस्थानी लोकगीत सिखाए हैं और विविध भारती के संग्रहालय में इन दुर्लभ गीतों को संजो कर रखा गया है How about संगीत संसार की वहाँ पर भरी एक मासूम आवाज है आज भले ही अपनी निजी जिंदगी में गुम है सुधा जी लेकिन उनके चाहने वाले आज भी बड़ी लगन से सुनते हैं उनके लग में आपकी ये रेडियो सकी ममता सिंह उसी गाने से इस कार्यक्रम को अंजाम देना चाहती है जिससे किया था आगाज